दयावान एक चातक लोक कथा बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो इतना धनी था कि उसके महल के कई भंडार बहुमूल्य वस्तुओं से भरे पड़े थे महल के गलियारों और बागों में सामान पड़ा था जिस वस्तु की भी कामना कोई कर सकता था उन सब की उसके पास भरमार थी लेकिन उसे सबसे अधिक आनंद अपनी संपत्ति को उन लोगों के साथ बांटने में मिलता था जो उससे कम भाग्यशाली थे उसकी अनवरत उदारता के लिए लोग उसे दयावान कहकर बुलाते थे कपड़ों और खाने के सामान से भरे टोकरे लेकर हर दिन दोपहर के समय वो बगीचे में आ जाता था और जिन लोगों को उन चीजों की आवश्यकता होती थी उन्हें वो दे देता था वह किसी भी अनुरोध को टुकड़ा न पाता था अगर कोई उसे उसकी उत्कृष्ट किताबें या कालीन उसके रथ या सबसे अच्छे घोड़े मांगता तो बिना सोच विचार किए वह सब कुछ मांगने वाले को दे देता संपत्ति दुख का कितना बड़ा कारण है उसने सोचा धनी लोग चिंतित रहते हैं कि कहीं वो अपना धन खो न बैठे और गरीब व्यक्ति धन के अभाव के कारण चिंतित रहते हैं अधिक संपत्ति की मुझे क्या आवश्यकता है मेरे धन को अभावग्रस्त लोगों के जीवन में खुशियां लाने दो तो। इस बात ही गरीब लोग अपने दुखों से छुटकारा पा जाते और अपनी संपत्ति उन अभावों के साथ बांटकर कर दयावान को आनंद मिलता चारों ओर यह बात फैल गई की विपत्ति के समय कोई भी उसे सहायता पा सकता था दयावान की प्रसिद्धि देवलोक तक पहुंच गई उस लोक में दिव्य देवता रहते जो सबसे ऊंचे पहाड़ों के भी बहुत ऊपर उड़ते थे देवों के देव शक्तिशाली शुक्र देव को धरती पर रहने वाले मानवों को देखना और उनके साहस और सच्चाई की परीक्षा लेना अच्छा लगता था अगर ये आदमी सच में दयालु है तो विपत्ति और कठिनाइयों कठिनाइया इसके चरित्र को भी निखार देगी एक धनी व्यक्ति के लिए दयालु होना सरल होता है लेकिन देखना तो यह है कि क्या अपना धन खोने के बाद भी वह दान करता है उसी रात दयावान के भंडारों में रखे आभूषण और संगीत वाद्य यंत्र शुक्रदेव ने गायब कर दिए लेकिन दयावान ने कोई परवाह नहीं की फिर कालीनों और पर्दों के ढेर गायब हो गए और फिर अलमारियों में रखे वस्त्र गायब हो गए तब भी दयावान ने कोई परवाह नहीं की दयावान को पूरी तरह लाल लालचरहित देखकर शुक्रदेव आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उसकी कठोर परीक्षा लेने का निर्णय लिया अगली सुबह जब दयावान उठा तो उसने अपने महल को पूरी तरह खाली पाया जैसे कि भयंकर आंधी में सारा सामान उड़ गया था न कोई फर्नीचर बचा था न ही कपड़े और न ही अनाज का एक दाना बचा था तो बस एक रात रस्सा एक हसिया और रात में पहनी हुई उसकी कमीज इतनी अजीब घटना घटी है दयावर ने सोचा शायद कोई निर्धन आदमी चोरी छिपे रात में आकर सारा सामान ले गया होगा अगर ऐसा हुआ था तो मेरी संपत्ति का सदउपयोग ही हुआ लेकिन मेरे घर को इस तरह खाली देखकर अन्य गरीब कितने निराश हो जाएंगे इस हसी का उपयोग कर शायद मैं उनकी सहायता कर यह तो मैं जाकर गांव के गरीब लोगों के साथ मिलकर वह घास काटने लगा यह सोचते हुए कि संसार में कई लोग थे जिनके पास उससे भी कम संपत्ति थी उसने तपती धूप में सारा दिन कठोर परिश्रम किया मुझे अब तक समझ में आया है कि गरीब आदमी का जीवन कितना कठिन होता है मैं इतना असहाय महसूस कर रहा हूँ कि खाने के लिए मैं किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकता फिर भी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए गरीब लोगों को भीख मांगनी ही पड़ती है बीमार लोगों कुछ शक्तिशाली और स्वस्थ लोगों से सहायता लेनी है हर कोई खुशी खुशियां पाना चाहता प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ लोगों की सहायता करने की उसकी कामना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई इसी कारण वह अधिक कठोर परिश्रम करने लगा अगर मैं पर्याप्त घास काट लेता हूँ तो अपने गरीब मित्रों को देने के लिए मेरे पास कुछ होगा अपनी उपज काट कर जो कुछ वो कमाता उसे वो उन लोगों में बांट देता जो जरूरतमंद थे लड़के और लड़कियां पिता और माता जो भूखे थे और जो बीमार थे जिनके पास बहुत थोड़ा था और जिनके पास कुछ भी न था वो सब दयावान के पास आते थे और उनके कुछ कह पाने से पहले ही वो उन्हें चमकदार सोने का सिक्का दे देता उस गरीब वृद्ध व्यक्ति को अपना सारा धन गरीबों को देते देख बाजार के सब व्यापारी आश्चर्यचकित होते और निराशा में अपना सिर हिलाते अरे भले तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते और अपने परिवार की देखभाल क्यों नहीं करते उनकी बात सुनकर और बोला, वो सब मेरा ही परिवार है लेकिन की जो परीक्षा देव के देव शुक्र ले रहे थे वो अभी समाप्त न हुई थी जादु बादलों में लिपट कर वह आकाश में प्रकट हुए ताकि दयावान के अतिरिक्त कोई उन्हें देख ना पाए उन्होंने कहा मूर्ख दान देने की अपनी इस प्रकृति को नियंत्रित करो इस नियंत्रण से ही तुम अपनी धन संपत्ति बढ़ा सकते हो दोबारा धन संग्रह कर तो दयावान ने कहा शुक्र देव जो आप कह रहे हैं वह मैं नहीं कर सकता हमारे आस लोग कितने कष्ट में है अगर कोई गरीब आदमी भूखा है और आज मुझसे सहायता मांगता है तो मैं उसे तब तक प्रतीक्षा नहीं करा सकता जब तक कि मेरा धन संग्रहित नहीं हो जाता जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करना चाहता है वह तभी अपना सब कुछ दे देगा जब देने की आवश्यकता होगी मैं दान देना बंद नहीं करूंगा क्योंकि इससे दूसरों का हित होता है और मुझे खुशी मिलती है आखिरकार शुक्रदेव को विश्वास हो गया अब मुझे समझ आ गया है कि तुम एक सच्चे और दृढ़ स्वभाव के व्यक्ति हो तुम्हारा उदार चरित्र सूर्य समान जगमगाता है क्योंकि स्वार्थ के काले बादलों को तुमने सदा के लिए हटा दिया है तुम चाहे धनी थे या निर्धन तुम अपने चरित्र पर दृढ़ रहे जिस प्रकार का हवा का जिस प्रकार हवा का झ एक एक नहीं और दयावान को अपनी सारी संपत्ति वापस मिल गई महल की सब वस्तु वापस आ गई सारे आभूषण तिजोरी में और अन्य के सब दाने भंडारों में वापस आ गए मैंने ही तुम्हारी संपत्ति को गायब कर दिया था मुझे क्षमा करना और भविष्य में भविष्य में तुम अपने उपहार वैसे ही दान में देते रहना जिस तरह बादल वर्षा देते हैं दयावान सदा दानशीलता के साथ व्यवहार करता रहा और एक समय आ गया जब संसार के हर व्यक्ति के साथ वह प्रेम करने लगा था उसकी कहानी हमें बताती है कि दानशीलता ही सुख पाने का एकमात्र उपाय है अगर आपका हृदय उदार है तो आपकी प्रसन्नता सच्ची होगी जो सुख आप दूसरों को देंगे वही सुख आपके पास लौट आएगा